श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद स्वामी विज्ञानानंद जी का पूर्व नाम हरिप्रसन्न चट्टोपाध्याय था उनके पिता तारकनाथ चट्टोपाध्याय का आदि निवास चौबीस परगना जिले के बेलघरिया नामक स्थान में था कार्य के निमित्त जब वे इटावा उत्तर प्रदेश में रहते थे तभी 30 अक्टूबर अठारह सौ अड़सठ शुक्रवार बैकुंठ चतुर्दशी को हरिप्रसन्न ने जन्म लिया बाल्यकाल में उन्होंने वाराणसी में पिता के घर में रहते हुए पढ़ाई लिखाई की थी बाद में संभवतः 1878 ईस्वी में वे बेलघरिया के आदि पैतृक निवास में चले आए उनके पिता अंग्रेज सरकार के फौजी रसद विभाग में काम करते थे द्वितीय अफगान युद्ध के समय अठारह सौ ईस्वी कोटा में उनका देहांत हुआ बचपन में ही पिता के चल बसने के कारण हरिप्रसन्न बहुत दुखी हुए फिर भी परिवार तथा संबंधियों से स्नेह एवं सांत्वना पाकर वे बेलघरिया से कलकत्ता ट्रेन द्वारा आवागमन करते हुए विद्यालय में पढ़ने लगे अठारह ईस्वी में वे हेयर स्कूल से प्रथम श्रेणी में एंट्रेंस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उसके तीन वर्ष बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज की एफ परीक्षा में भी वे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए इसी कॉलेज में स्वामी शारदानंद कुमिल्ला के वरदा सुंदर पाल तथा प्रवासी पत्रिका के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय उनके सहपाठी थे बी पढ़ने के लिए हरिप्रसन्न पटना गए वहां की पढ़ाई पूरी हो जाने पर वे इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करने पूना गए पूना में व्यय कम होने के कारण उन दिनों वहां अनेक बंगाली छात्र मेस में रहते हुए पढ़ाई करते थे हरिप्रसन्न भी अन्य विद्यार्थियों के साथ वहाँ रह अपने ताऊ द्वारा प्रेषित मासिक पच्चीस रुपये में अपना खर्च चला लिया करते थे छात्र जीवन में भी उनका धर्म भाव विशेष रूप से व्यक्त होता था वे प्रतिदिन गायत्री का जप किया करते थे उनकी प्रेरणा से मेस के सभी छात्रों ने मिलकर ठहराया कि वे अपनी आवश्यकता के लिए जो भी पुस्तक या यंत्र आदि खरीदेंगे उनका मेज़ के अन्य लोग भी उपयोग कर सकेंगे तथा जाते समय उन्हें परिवर्तित छात्रों के निमित्त छोड़ जाएंगे बाल्यकाल से ही हरिप्रसन्न अत्यंत सत्यवादी थे एक बार उनकी मां नकुलेश्वरी देवी ने उन्हें मिथ्यावादी कहा इस पर उन्होंने उसका तीव्र विरोध किया और फिर भी मां को विश्वास न होते देखकर उन्होंने क्षोभ पूर्वक कहा मैंने यदि झूठ बोला हो तो मैं ब्राह्मण नहीं और इसके साथ ही अपना यज्ञोपवी तोड़ डाला इस पर माँ भयभीत होकर बोली अरे तूने क्या ही महाअमंगल कर डाला दुर्भाग्यवश दूसरे ही दिन पिता के निधन का समाचार आ पहुंचा। तब सद्य विधवा माँ ने शोक में अधीर होकर कहा तेरे साप से ही ऐसा हुआ एक दूसरी घटना में भी हरिप्रसन्न की आस्तिकता का प्रमाण मिलता है उन्होंने सुन रखा था कि बंदर मृत्यु के समय राम नाम का उच्चारण करते हैं एक दिन उन्हें अपने घर की बांस की झाड़ियों की ओर से बंदूक की आवाज सुनाई पड़ी दौड़कर वहां जाने पर उन्होंने देखा कि गोली से घायल होकर एक बंदर नीचे चित पड़ा हुआ हाथ जोड़कर रो रहा है उन्हें लगा कि बंदर सचमुच ही राम नाम लेते हुए प्राण त्याग रहा है पूना कॉलेज में ऐसा नियम था कि जिन दो छात्रों को प्रथम तथा द्वितीय स्थान प्राप्त होता था उन्हें क्रमशः बंबई तथा भारत सरकार की नौकरी दी जाती थी हरिप्रसन्न एक मेधावी छात्र थे अतः तो सभी जानते थे कि उन्हें पहला स्थान यदि न भी मिला तो दूसरे स्थान वे अवश्य प्राप्त कर लेंगे परंतु यह देखकर कि सहपाठी राधिका प्रसाद अत्यंत निर्धन है तथा उन्हें नौकरी की विशेष आवश्यकता है हरिप्रसन्न ने कहा भाई मैं इस परीक्षा न देकर अगले वर्ष दूंगा दुर्भाग्यवश का प्रसाद द्वितीय स्थान नहीं पा सके फिर भी वे हरिप्रसन्न की सहायता पर मुग्ध रह गए उसका स्मरण करते हुए वे सर्वदा गौरवपूर्ण शब्दों में उनकी प्रशंसा किया करते थे आगामी वर्ष अठारह ईस्वी की परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त करके हरिप्रसन्न ने कॉलेज छोड़ा उनके प्रथम न आने का कारण यह था उनके कालेज के भूगर्भ विज्ञान के प्राध्यापक एक ईसाई पादरी थे जो हिंदू धर्म की निंदा करने में बड़े पटु थे एक दिन उनके पूर्व जन्मवाद की हसी उड़ाने पर हरिप्रसन्न ने उन्हें युक्त युक्त उत्तर दिया इससे उस समय तो प्राध्यापक जी को चुप रह जाना पड़ा परंतु उन्होंने छात्र की इस उदंडता का बदला मौखिक परीक्षा के समय लिया भूगर्भ विज्ञान में कम अंक पाने के कारण ही हरिप्रसन्न को द्वितीय स्थान मिला बचपन में बेलघरिया के अपने पैतृक मकान में रहते समय ही उन्हें श्री रामकृष्ण के पुण्य दर्शन प्राप्त हुए थे 15 सितंबर अठारह सौ उस दिन शाम को 4 बजे वे अपने साथियों के साथ एक परिचित बालक के घर खेल रहे थे उसी समय एक मित्र यह संवाद ले आया कि परमहंस देव केशवचंद्र सेन से मिलने बेलघरिया के उद्यान में आए हुए हैं खेल में व्यस्त हरिप्रसन्न के शरीर पर उस समय एक धोती मात्र थी उसी हालत में वे नून कोट खेलना छोड़कर संगियों के साथ परमहंसदेव को देखने चले उस समय परमहंसदेव के बारे में उनके मन में कुतूहल के अतिरिक्त अन्य कोई धारणा नहीं थी तथा गैरवाधारी के बारे में उनमें थोड़ा भय भी था इसलिए इस दर्शन की स्मृति उनके मन में धूमिल हो चुकी थी तथा वर्णन करते समय अन्य दर्शनों के साथ मिश्रित हो जाया करती थी उनका द्वितीय दर्शन दिनांक 18 दो अठारह सौ ईस्वी दीवान गोविंद मुखर्जी के घर पर हुआ था इस दर्शन के बारे में उन्होंने कहा था जाकर देखा तो ठाकुर श्वेत वस्त्रों में खड़े थे वह एक अद्भुत ही दृश्य था मुखमंडल पर एक विलक्षण भाव था पका खरबूजा जैसे फट जाता है वैसा ही कुछ पर उस मुख को विकृत नहीं कहा जा सकता शरीर की संपूर्ण शक्ति मानो ऊर्धमुखी हो चुकी हो चेहरे पर दिव्य भाव समा नहीं पा रहा है दांत बाहर निकल आए हैं नेत्र न जाने क्या देखकर विभोर हो गए हैं ठाकुर ने राम प्रसादी भजन भी गाया गाने के साथ ही उनका वैसा भाव देख ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वे माँ काली को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हों तथा उसी के आनंद में उन्मत्त बने हों कुछ देर बाद ठाकुर बैठ गए जब वे खड़े थे तो मानो उनमें माँ काली का भाव था परंतु अब श्री कृष्ण का भाव दिखाई देने लगा उस दिन वे लोग संध्या के बाद ही घर लौटे